आज 4 मई 2017 गुरुवार का दिवस है और हरिहर ऋखाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम लोग जैसे पिछले तीन सप्ताह से स्पंद कारिका का अध्ययन शुरू कर चुके हैं और उसी अध्ययन को हम आज आगे बढ़ाना चाहते हैं कुछ मूलभूत बातें जो स्पंद कार्यिका को जो हम पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते पढ़ते हमको समझ में आना अत्यंत तो ज़रूरी है कि ये ब्रह्मांड की जो संरचना है इसको बहुत सिंपलीफाई करके अगर हम देखें तो बहुत अच्छी तरह समझ में आती है बात क्योंकि जितनी कठिन भाषा में या कॉम्प्लिकेट तरीके से अगर हम इन बातों को समझने का प्रयास करते हैं तो शायद हमारे जहन में नहीं उतर पाती और थोड़ी बहुत जो उतरती भी है तो उसको हम अपने जीवन में वास्तव में उपयोग में नहीं ला पाते हैं इसमें इसको बहुत सरलता से समझने का आज एक छोटा सा प्रयास करते हैं उसके बाद में फिर अपनी ये शुरू कर देते हैं तो ब्रह्मांड की जो संरचना है इसके मूलत दो हिस्से दिखते हैं उन दो हिस्सों में एक है जड़ संसार और एक है चेतन संसार दो चीज़ें हमको सबको रोजमर्रा के अनुभव से दिखाई देती है कि जड़ संसार है एक पत्थर है पेड़ है नदी है झरने हैं ये सब कुछ जड़ संसार है इसके अलावा चिड़ियाँ हैं जीव जंतु हैं मनुष्य हैं ये सब चेतन संसार का हिस्सा है इस चेतन संसार और जड़ जड़ संसार के बीच में क्या रिश्ता है और कैसे ये संसार एक इकाई की तरह काम करता है इसको हम एक छोटे से समय में समझने का प्रयास करते हैं कि जितने जड़ वस्तुएं हैं या जड़ संसार है या जड़ पिंड है वो सभी पिंडों में स्वतंत्रता शून्य के करीब होती उनकी अपनी स्वतंत्रता शून्य के करीब होती जैसे एक पत्थर को फेंको उसका ठीक बराबर वजन है उस जगह की ग्रेविटी बराबर है और दो अलग अलग पत्थरों को एक समान बल से फेंको तो वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा वो ठीक एक निश्चित ऊंचाई तक जाके वापस नीचे आ जाएगा दोनों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो ये सारे न्यूटन के नियम जड़ संसार में सौ प्रतिशत यानि एक्यूरेसी से फॉलो होते हैं पूरे 100 प्रतिशत शुद्धता से उल्टा निर्वाह होता है लेकिन ये जड़ संसार की बात है अब क्या हुआ कि जब विज्ञान विकसित होने लगा तो जड़ संसार के नियमों को पाश्चात्य देशों ने जल्दी पकड़ा खासतौर से जैसे न्यूटन हुए उन्होंने जड़ संसार के नियमों को लिपिबद्ध किया उनको गणित की भाषा में लिपिबद्ध किया कि किस तरह से जड़ संसार इन लेकिन उन्होंने जड़ संसार की बात नहीं करी थी वो चेतन संसार को भूले गए थे कि संसार के दो हिस्से हैं उन्होंने सिर्फ जड़ संसार की बात और उन्होंने जड़ भी नहीं बोला उन्होंने बोला संसार के नियम है ब्रह्मांड के नियम है इन तीन नियमों के आधीन प्रथम नियम दूसरा तीसरा गति के जो नियम फिर उन्होंने थर्मोडाइनेमिक्स के नियम दिए और इन नियमों के अधीन उन्होंने कहा कि संसार इसी नियमों का पालन करते हुए चलता है और वो इसके इतने ज़्यादा आत्मविश्वास भरे हुए थे कि अगर इस ब्रह्मांड के पहले क्षण का अगर आप मुझे विस्तार से बलों की जानकारी दे दो कि कौन सा बल किस दिशा में कैसे लग रहा था तो मैं इस ब्रह्मांड का भविष्य बता सकता क्योंकि जो थोरिटिकली या जिसको कहें कि जो सैद्धांतिक रूप से वो पूरी तरह से सही थे क्योंकि किसी भी सिस्टम में कोई स्वतंत्रता नहीं थी जो भी बल लगाए जाते थे उससे जो आवेग उपस्थित होता था जो उष्मा उत्पन्न होती थी जो प्रतिरोध था वो सब चीज़ें कैलकुलेबल थी जिनका सबका कर गणना करना संभव था और उन गणनाओं के आधार पर किसी भी सिस्टम का भविष्य बता सकते एक उदाहरण कि जैसे यहाँ से हमने एक मानव रहित रॉकेट भेजा उसको चंद्रमा पर उतारना किस जगह उतारना किस समय उतारना भारत में उस समय या अमेरिका में उस समय कितनी बजी होगी वो किस जगह पर किस गति से उतरेगा ताकि वो टूट नहीं जाए वो सारी कैलकुलेशन हमने पहले से कर ली और फिर उसको भेजा और और उस यान को हमने सफलता से उतार दिया उसको हम सफलता से वापस भी बुला लाए वहाँ की मिट्टी भी लेके आ ये सब चीज़ क्या उदाहरण है न्यूटन के भौतिक शास्त्र की सफलता की क्योंकि उन्होंने जो कुछ गणनाएँ दी थी वो गणनाएँ पूरी तरह से सही सही साबित होती थी और विश्व पूरी तरह से इस बात से आश्वस्त हो गया था कि इन नियमों के अध्ययन ब्रह्मांड चलता है इसके अलावा ब्रह्मांड में कोई दूसरा नियम नहीं है भारत में जो विकसित हुआ था हमारा अध्यात्म वो एक दूसरी दिशा से विकसित हुआ था क्योंकि उसने जड़ संसार के साथ चेतन संसार को भी साथ में गिना था यह फर्क था हमारे जो अध्यात्म हुआ था फर्क यह था कि हमने जड़ संसार को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया इसलिए हम न्यूटन जैसे नियमों को लिपिबद्ध या गणित की भाषा में लिपिबद्ध नहीं कर पाए उसके बावजूद अगर आप देखें कि पूरी सटीकता से सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण ऋतुओं के परिवर्तन इनकी अगर गणना करना संभव हुआ तो वास्तव में पाश्चात्य गणित्ञों से भी पहले हमारे हिंदुस्तान के गणितज्ञों ने ये बातें आसान कर ली थी वो पूरी तरह से ज्योतिष के आधार पर बता देते थे कि कब सूर्य ग्रहण आएगा कब चंद्रग्रहण ये भी वास्तव में जड़ संसार की गणनाओं पर आधारित था लेकिन यहाँ पर जो हमारा जो आध्यात्म ज्ञान जो विकसित हुआ सचमुच में हमारे यहाँ पर ज्ञान में क्लासिफिकेशन नहीं था पहले ये भौतिक शास्त्र है रसायन शास्त्र है थे ज्योतिष शास्त्र या अध्यात्म शास्त्र ऐसा कुछ नहीं था ज्ञान मतलब ज्ञान इस ब्रह्मांड के ज्ञान को ज्ञान कहते थे और ब्रह्मांड के हर क्षेत्र के ज्ञान को हर पहलू के ज्ञान को ज्ञान कहा जाता था तो उस ज्ञान में मात्र जड़ता सीमित थी उसमें चेतनता को भी बराबर से सम्मिलित किया गया था और यही कारण है कि उस समय जो विज्ञान भारत का विकसित हुआ उस विज्ञान को बहुत बाद में पाश्चात्य देशों को समझ में आने लगा क्योंकि एक सदी पहले कुछ जो प्रयोग किए गए उन प्रयोगों के परिणाम अनपेक्षित रूप से गणनाओं से लगाने लगे उनका गणना करना संभव ही नहीं हुआ उनको लगा इनकी गणना की नहीं जा सकती और जब उन्होंने उसको एनालाइज किया उसका विश्लेषण किया तो यह पाया कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है या जो प्रेक्षक है जो उस एक्सपेरिमेंट को देख रहा है उस पर ही वो परिणाम आधारित है ये परिणाम इतना अजीब चौंकाने वाला था कि विज्ञान को हजम नहीं हो क्योंकि साढ़े साल से जो विज्ञान विकसित हो रहा था वो सिर्फ जड़ जड़ता का विज्ञान था कहीं कोई स्वतंत्रता नहीं थी किसी पत्थर में कोई स्वतंत्रता नहीं कि अपनी मर्जी से उछल जाए या मर्जी से उछाल जाए और मना कर दे कि मेरे को नहीं उछलना ना तो सारी जड़ चेतन संसार के बीच में सिर्फ जड़ संसार का विज्ञान विकसित हो रहा था लेकिन जैसे ही जब गणित की भाषा में चेतना का अवतरण हुआ उस समय गणित गड़बड़ आ सारे क्योंकि गणनाएँ इस बात पर निर्भर करने लगी कि क्या देखा जा रहा है कौन देख रहा है इस इन, इन बातों को कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये अपनी थ्योरी रखी एक थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी अनिश्चितता का सिद्धांत अभी तक तो विज्ञान या भौतिक शास्त्र मतलब निश्चितता का ज्ञान यानी पर अनिश्चितता की कोई जगह नहीं थी जड़ है ये भी सब जड़ हैं यहाँ तक कि हमारी इंद्रिया हमारा शरीर भी जड़ है इसके अंदर एक चेतन तत्व है वही जब तक है अन्यथा हमारा फिर शरीर वापस जड़ हो जाता है और अग्नि वायु जल आकाश ये भी जड़ है ये पंच पंचमहाभूत जितने हैं ये पंच पंचमहाभूत भी जड़ संसार हैं तो ये जड़ संसार उन सभी गणित के नियमों को मानते हैं जो आइंस्टीन ने दिए थे लेकिन चेतन संसार में ये नियम लागू नहीं होते अब आपको एक हम सीधी सीधी बात बताते हैं आप कैलकुलेट करके बताओ कि अपने पक्के दोस्तों को एक थप्पड़ मारना है फिर क्या होगा कोई कैलकुलेशन से नहीं आप बता सकते कि क्या होगा नहीं नहीं। वो हो सकता है आपका हाथ पकड़ के बिठाए प्यार से कि भैया क्या हो गया आज तेरी तबीयत तो ठीक है या हो सकता है वो दो थप्पड़ तुमको धर दे तुमने एक लगाया उसको दो लगा दें तुमको क्योंकि ये कोई कैलकुलेसन नहीं बता क्योंकि उसके अंदर चेतना है और वो चेतना स्वतंत्र है और उस चेतना में वो अपने आप में निर्णय लेने में सक्षम है और वही एक ऐसा फैक्टर जिसको हम साधारण भाषा में समझ सकते हैं स्वातंत्र्य। शिव का स्वातंत्र्य। शिव का स्वातंत्र्य ऐसा है जो निर्णय लेने में या निर्णय को बदलने में सक्षम होता है उसी को स्वातंत्र्य बोलते हैं हमारे स्वातंत्र्य में और शिव के स्वातंत्र्य में फर्क है हम चूंकि माया की सीमाओं से बंधे हैं इसलिए हम जो कुछ कर सकते हैं उसमें क्रमबद्धता जरूरी है क्योंकि हम अंतरिक्ष और समय से बंधे हुए इसको नियति और काल दो जो हमारे पांचों में से दो कंचुक हैं काल और नियति स्पेस टाइम इन दो चीज़ों के अंदर हम बंधे हुए हैं इसलिए हमको क्रम हमारी मजबूरी है जैसे कि अगर हमको कोई चीज़ बनानी है अगर मटका बनाना है तो पहले मिट्टी की व्यवस्था चाहिएगी फिर पानी की व्यवस्था चाहिएगी फिर एक चाक की व्यवस्था चाहिए और तब हमारे पास एक मटका बन पाएगा लेकिन शिव के पास इस क्रमबद्धता के लिए कोई बंधन नहीं है वो जैसे ही अपने विमर्श में एक मटके का सोचता है मटका बन जाता है क्यों क्योंकि उसके स्वातंत्र में किसी तरह की रुकावट नहीं है और हमारे स्वातंत्र में रुकावट है समय की रुकावट है अंतरिक्ष की रुकावट है और ये रुकावटें शिव के स्वातंत्र में नहीं है इसलिए शिव को शून्य बोलते हैं क्योंकि शून्य में कोई अंतरिक्ष भी नहीं होता और शून्य में कभी समय भी नहीं होता शून्य समय और अंतरिक्ष दोनों से परे है इसलिए उसको हम महाकाल भी बोलते हैं सिख लोग उसको अकाल बोलते हैं कालों का काल महाकाल बोलते हैं क्यों कि समस्त काल उसके आधीन है वो काल उस पर शासन नहीं करता हम पर काल शासन करता है हमारे दस साल बाद होने वाले कार्य को आज नहीं कर सकता या जो गलती कर चुकी उसको पीछे जाके नहीं सुधार सकते हम काल के अधीन हैं और शिव समस्त काल का स्वामी है जो समस्त भूत भविष्य वर्तमान तीनों एक साथ उसके साथ में इसलिए उसको किसी भी काम को करने में किसी क्रम की जरूरत नहीं होती इसलिए वह अपनी चेतना में जो कुछ सोचता है या चाहता है उसको अपने बाहर तत्काल व्यक्त कर सकता है अब इसमें कुछ बातें और समझने लायक है बड़ी चूँकि बहुत मज़ेदार भी हैं और बहुत आंख खोलने वाली भी हैं अगर कोई पदार्थ है तो उस पदार्थ की सत्ता उस पदार्थ के ज्ञान पर निर्भर करती है इस चीज को थोड़ा सा गहरे से समझने का शांत एकाग्रता से समझ तो समझ आएगी कि एक मटकी रखी है और हम उस मटकी को देख रहे हैं तो वो मटकी हमको अपनी चेतना में दिखाई देती है और हम उसको तस्दीक करते हैं या इंडोर्स कर देते हैं कि हाँ ये मटकी है अब अगर हमको उस मटकी का ज्ञान न मिले तो वो मटकी है ये कौन का है? ये कोई नहीं कह सकता इसका मतलब क्या है कि ज्ञान के बिगैर उसका अस्तित्व नहीं है उस मटकी का अस्तित्व ज्ञान से है क्योंकि मटकी भले हो या ना हो लेकिन होने का मतलब है कि ज्ञान है उस मटकी का तो ही वो मटकी है अन्यथा वो मटकी नहीं है चलो अगर किसी को भी ज्ञान नहीं है उस मटके का तो वो मटकी है यह कौन कहेगा आप बोलोगे नहीं अगर है तो है लेकिन है तो है यह भी कौन कहेगा कि है तो चलो हम पूछे चलो है या नहीं है जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा आप ये नहीं कह सकते कि नहीं है या है इसलिए उसके अस्तित्व को ज्ञान ही सिद्ध करता है लेकिन हमारे ऋषि कहते हैं कि वो ज्ञान ही वो मटकी यानी पूरा ब्रह्मांड हमारे ज्ञान में समाया हुआ है जैसे शिव के विमर्श में सारा संसार था और उससे जैसा सोचा वैसा बन गया वैसे ही हमारे आसपास हम जिस संसार को देख रहे हैं वो उस संसार का ज्ञान ही वो संसार है हम जिस संसार को देख रहे हैं उसका हमको जो ज्ञान होता है उस संसार का वही उसका आधार है कि जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा उस मटकी का वो मटकी की उपस्थिति कोई मायना नहीं रखती हम कुछ नहीं कह सकते कि मटकी है क्योंकि उसकी, उसकी उपस्थिति तब ही होती है जब उसका ज्ञान होता इसलिए ज्ञान ही संसार है वही बात रखिए वहां पर कि ज्ञान ही ये का जनक और आधार है ज्ञान जब तक नहीं है किसी चीज का तब तक उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है तो हम क्यों ना यह कहें कि ज्ञान ही आधार है क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं वो चीज है ही नहीं तो ज्ञान ही इस ब्रह्मांड का जनक है आधार है या ये कह सकते हैं कि ज्ञान ही संसार है ज्ञान ही यूनिवर्स है और जो अंदर उसके विमर्श में है वो बहिर्मुक्त प्रसार हो जाता है जब वो बाहर प्रसरित करना चाहता है तो उसी प्रथम इच्छा शिव की इच्छा का नाम है इस पंथ जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो प्रथम हलचल जो उसके हृदय में आती है उसके अंतर विमर्श में आती है कि मुझे ऐसा संसार बनाना है वो तुरंत बन जाता है क्योंकि उसके विमर्श में पूर्ण स्वतंत्रता है किसी तरह की रुकावट नहीं है ये बात है ना मैथमेटिकली भी प्रूव की जा सकती है गणित से भी प्रूव की जा सकती है कि जब किसी और आइंस्टाइन की बात से भी प्रूव की जा सकती है कि कोई किसी दिशा में चल रही है और उसको अगर कोई रुकावट नहीं है कि तो चलती चली जाएगी अगर ब्रह्मांड को विकास करने के लिए पहला स्पंद भी हो गया तो स्पंद होता चला जाएगा और विकसित होता चला जाएगा कि उसमें जब तक तो कोई रुकावट नहीं क्योंकि रुकावट ही तब है जब वो किसी सीमा के अधीन हो अंतरिक्ष और समय की सीमा क्या और जब अंतरिक्ष और समय की सीमाएं नहीं हैं तो उसमें कोई रुकावट नहीं है इसलिए शिव की इच्छा में कोई रुकावट नहीं है तो परमेश्वर की इच्छा तो शक्ति का नाम ही दुर्गा है उसी की इच्छा शक्ति का नाम ही माता है उसी की इच्छा शक्ति को हम कई नामों से पुकारते हैं आद्या काली माता दुर्गा शक्ति पार्वती ये सब जो नाम है उसी स्वतंत्र शक्ति के नाम हैं और वही हम जैसे शक्ति पूजा करते हैं तो शक्ति पूजा करने का मकसद यही है कि हम उस शक्ति से ये आग्रह करते हैं कि उसी शक्ति ने यह संसार बनाया है हमको इस मोह में डाला है कि हम इस संसार को बनाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं और इस संसार से मुक्त न हो पाएं। ये शिव का खेल है लेकिन वही शक्ति से हम प्रार्थना करते हैं कि हे शक्ति मुझे वापस ले चल और इसीलिए इस शक्ति का नाम है वामा शक्ति इस शक्ति को वामा शक्ति कहने के पीछे तीन कारण हैं। एक तो वामा शक्ति का मतलब होता है वमन करने वाली शक्ति यानी जो शिव के अंदर जो इच्छा थी इस ब्रह्मांड को बनाने की उस इच्छा को उसने बाहर लिया। इसलिए वो वमन करती है शिव के अंत या शिव के अंतर्विमर्श से इस ब्रह्मांड को बाहर निकालती जो बाहर प्रसरित हो जाता है इसलिए उसको वामा शक्ति कहते हैं क्योंकि वो वमन करती है दूसरी इसको वामा शक्ति कहने का क्या कारण है कि ये उल्टी दिशा में चलती है शिवत्वता से दूर ले जाती है आपको आपके केंद्र से दूर ले जाती है आपकी वापस घर लौटने की यात्रा को में रुकावट पैदा करती है जैसे कि अगर आप चाहें कि मैं ज्ञान प्राप्त करूँ मैं परमेश्वर के स्वरूप को प्राप्त करूँ मैं केंद्र तक पहुँच जाऊँ तो आपके सामने हजारों रुकावटें आएंगी सबसे पहले रुकावट आपका चित्त पैदा करेगा मन पैदा करेगा मन नहीं लगेगा इच्छा नहीं होगी कि चलो ऐसे किसी कार्यक्रम में या किसी बात पे चलें जहाँ पर कि ये यात्रा लौटना की शुरू हो जाए लोग कहेंगे हंसेंगे यार ये कहाँ जा रहे हो क्या कर रहे हो इसमें क्या रखा है ये तो बुढ़ापे की बात है अरे पचासों रुकावटें आएँगी क्योंकि संसार आपको बाहर खींचेगा और ये वामा शक्ति आपको बाहर ले जाने की कोशिश करेगी ये चाहेगी नहीं कि कभी आप लौटो क्योंकि संसार को बनाने की जिम्मेदारी उस वामा शक्ति को दी हुई है इसलिए इसका नाम वामा शक्ति है क्योंकि ये आपकी घर लौटने की यात्रा से उल्टी दिशा में आपको ले जाती है आपको जाना कहाँ है और आपको ले कहाँ कहा जाती है इसलिए इसको वामा शक्ति कहती है और तीसरा एक और कारण है इसको वामा शक्ति कहने का कि जब आप पर गुरु की कृपा हो जब आप पर आत्म कृपा हो जब आप पर शिव का अनुग्रह हो उस समय ये शक्ति आपको संसार से उल्टी दिशा में ले जाकर आपको वापस केंद्र तक ले जाती है यही शक्ति वो जो संसार की तरफ ले जाने के लिए उन्मुख थी वही शक्ति उन गिने चुने लोगों को जो अपने आप को परमेश्वर के अनुग्रह का पात्र बना लेते हैं या गुरु के अनुग्रह का या शक्तिपात का पात्र बना लेते हैं उनको वही शक्ति उल्टे दिशा में संसार से उल्टे दिशा में परमेश्वर की तरफ ले जाती इसलिए भी उसको वामा शक्ति कहते हैं न तीन कारण है उसको वामा शक्ति कहने के एक तो वो ब्रह्मांड का वमन करती है अपने भीतर से दूसरे नंबर पर वो ब्रह्मांड को बनाए रखने के लिए घर से उल्टी दिशा में आपको ले जाती है और तीसरा कारण यह है कि जब आप पर शिव की कृपा हो आत्मा अनुग्रह हो या गुरु कृपा हो शक्तिपात हो तो वो आपको संसार से उल्टी दिशा में ले जाती है और आपको वापस केंद्रोन्मुख कर देती है और अगर आप पर ये कृपा इस जन्म में हो जाती है केंद्रोन्मुखता मिल जाती है तो यही एक चीज़ है जो मानव जीवन का पुरुषार्थ है अगर आपकी दिशा बदलने में आप सफल रहे खाली केंद्रोन्मुख हो गए बस इसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना है अगर हमको इंदौर जाना है हमको सड़क मिल गई कि ये इंदौर जाती है हम उस पर चलने लग गए तो हम इंदौर पहुंच जाएंगे अगर हमारी गति पैदल से हुई तो हो सकता है पाँच दिन में पहुँचें बैलगाड़ी से गए तो चार दिन में पहुँचें स्कूटर से गए तो हो सकता चार घंटे में पहुँचें कार से गए तो दो घंटे में लेकिन पहुँच जाएंगे ये तय क्योंकि हमारी दिशा सही है फिर हम कहेंगे क्या मृत्यु है इस बारे में हम निश्चित रह सकते हैं कि मृत्यु नहीं क्योंकि शरीर बदल सकता है दिशा नहीं बदल सकता ये बात हर वो ऋषि जो अंत से ज्ञान प्राप्त कर चुका है कह चुका है कि आपके शरीर बदल सकता है दिशा नहीं बदलते दिशा आप चुनते हो कब जब आप स्वतंत्र के स्वामी हो आज इस वक्त आप स्वतंत्र के स्वामी हो आपके शरीर को आपके मन को आपके चित्त को अपने जीवन की दिशा को किधर ले जाना इस पर आपकी पूर्ण स्वतंत्रता लेकिन जब तक शरीर है तब तक ही हमारे पास ये स्वतंत्रता है लेकिन अगर हम इस स्वतंत्रता का उपयोग नहीं करते अगर हमको अधिकार है और हम अधिकार का उपयोग नहीं करते खजाना है हमारे पास और खाली उस ताले को ही नहीं खोलते जिसमें खजाना है तो फिर हमसे ज्यादा मूर्ख कौन होगा क्योंकि हमको बड़े लंबे इंतजार के बाद उस खजानी बनाया गया उस खजाने का मालिक बनाया गया और अब हम उसका उपयोग ही नहीं करना चाहते क्योंकि ये स्वातंत्र न तो चिड़िया के पास है न बिल्ली के पास है न कुत्ते के पास है न गाय के पास है क्योंकि उनको तो भोग योनियों में अपने कर्मों के फल भोगना है खाली और वापस किसी समय में कई योनियों के बाद घूम फिर के मनुष्य जन्म मिलना है तो आज हमारे पास हम स्वातंत्र के स्वामी हैं उस स्वतंत्र का उपयोग हमको सिर्फ एक ही चीज़ के लिए करना है कि उस वामा शक्ति के द्वारा हम अपनी दिशा बदल के वापस केंद्रोन्मुख कर लें बस बाकी काम अपने आप होता चला जाएगा हमने एक कदम भी अगर संसार से उल्टी दिशा में बढ़ा लिया तो हमारा जीवन सफल हो गया क्योंकि उसके बाद में चाहे फिर चार जन्म और लगे कि चालीस जन्म और लगे लेकिन उसके बाद में ये तय है कि आपकी यात्रा केंद्र की ओर जारी रहेगी और केंद्र की ओर यात्रा करना ही सबसे बड़ी परमार्थ क्योंकि सारा दुनिया का सबसे ज्यादा अगर कोई प्राप्तव्य है गंतव्य है तो वो केंद्र है। केंद्र या नौ या परमेश्वर शिव और उसका शिवधाम बोल सकते हो उसको यहाँ पर कि हमको वापस लौट के घर जाना है वही हमारा वास्तविक घर है जहाँ से हम निकले हैं जैसे वामा शक्ति के द्वारा हम बाहर निकले थे हम वापस चाहते हैं कि हम उस केंद्र में चले जाएं जहाँ से बाहर निकले थे अब इस तीनों बातों को ध्यान रखें तो हमको आसानी से समझ में आता है कि ब्रह्मांड एक यूनिट है एक ही केंद्र से सब चीज़ें बाहर निकली हैं और उसी केंद्र में वापस समाने के लिए उद्दत वापस समाना चाहती हूँ उसी केंद्र में यानी वही केंद्र है जिससे सब बाहर निकला और वापस उसे में समाने जा रहा है लेकिन इसमें एक फ़र्क है कई बार हमने एक डब्बा खोला उसमें से अखरोट निकले हमने बाहर निकाल लिया कभी कभी हमने नहीं खाए बच गए उसमें वापस डब्बे में डाल दी इस तरह की बात नहीं है क्योंकि अखरोट और डब्बे का कोई रिश्ता नहीं है दोनों अलग अलग सत्ताएँ मतलब सांसारिक दृष्टिकोण से दोनों अलग अलग सत्ताएँ हैं दोनों में हम निकाल सकते हैं इस अखरोट को इस डब्बे से निकाल के खा सकते हैं इस डब्बे में से निकाल के फेंक सकते हैं या इस डब्बे में से निकालने के बाद दूसरे डब्बे में रख सकते हैं लेकिन यहां पर दूसरा कुछ है ही नहीं एक ही सत्ता है जिससे सब कुछ निकलता है निशृत होता है निर्गत होता है और उसी सत्ता में वापस रीऐब्जॉर्व होता है यानी वापस वो अपने में समाल लिया जाता है यही एकमात्र बात हमको ये अपने जहन में ये दृष्टिकोण स्पष्ट करती है ब्रह्मांड एक इकाई है एक यूनिट है क्योंकि वो एक ही स्रोत से निकली है एक ही स्रोत से निकली है और भिन्न भिन्न धाराओं में बही और वो धाराएं आपस में भिन्न भिन्न हर अणु हर कण, हर परमाणु एक शक्ति धारा है एक व्यक्ति भी एक शक्ति धारा है एक गांव भी एक शक्तिधारा है एक देश भी शक्तिधारा है ब्रह्मांड में ये धरती ये सूर्य चंद्र ये भी एक शक्ति धारा है तो शक्ति धाराएं ही शक्ति चक्र कहलाती इनको कर्णेश्वरी चक्र बोलते यही कर्णेश्वरी चक्र इसी की योगी लोग आराधना करते हैं एक कर्णेश्वरी चक्र क्या है इस ब्रह्मांड के कण कण की आराधना होती है ब्रह्मांड का एक एक कण जो है कर्णेश्वरी चक्र है क्योंकि वो परमेश्वर की वामा शक्ति के द्वारा बनाया हुआ संसार का एक एक कर्ण शिव ही है हम जानते हैं कि शिवशाला कुछ नहीं है क्योंकि अगर ज्ञान नहीं है तो संसार नहीं है और शिव नहीं है तो ज्ञान नहीं है क्योंकि ज्ञान अगर है तो ज्ञानी में तो होना चाहिए जिसको ये ज्ञान हो और इन तीन चीज़ों में सिर्फ ज्ञानी ही मूल है ज्ञान से ज्ञान ज्ञान मतलब ज्ञानी से ज्ञान और ज्ञान से संसार यही बनता है और ये मैथेमेटिकली भी प्रूवड है क्वान्टम मैकेनिक्स भी ये बात तस्दीक करता है कि चेतना ही मूल है चेतना से बनता है ज्ञान और ज्ञान से बनता है संसार और जब संसार का विलय होता है तो ज्ञान में समाता है और ज्ञान फिर गेय में समा जाता है और वो गेय जो है यानी जानने वाला वो रेफरेंस पॉइंट है वो केंद्रीय बिंदु है संदर्भ बिंदु है उसी के तुलना में संसार को विकसित कहा जाता है कि संसार विकसित हो गया या समा गया क्योंकि हम कहेंगे विकसित हुआ तो, तो किसकी तुलना में विकसित हुआ एक केंद्र की तुलना में तो संसार विकसित हुआ और किसकी तुलना में वो समा गया यार किस में समा गया उसी केंद्र में समा गया इसलिए जब हमको ये बात समझ में आती है तो हृदय के अंदर एक भावना स्पष्ट हो जाती है एक धारणा स्पष्ट हो जाती है कि एक यूनिट है संसार उसी केंद्र से निकला उसी केंद्र में वही बात आज की कुछ कार्यक्रमों में हमको समझना है तो ये हमारा एक थोड़ा सा आधार था उसको समझने का अब हम दूसरा एक बार पढ़ते हैं समझते हैं यत्र स्थितम एकदम सर्व कार्यम च निर्गतम कार्य का मतलब होता है जो संसार बना हुआ है वो कार्य है जैसे कि चित्रकार ने चित्र बनाया तो वो उसका कार्य है इसी तरीके से ब्रह्मांड जो बना हुआ है जो भिन्नता भरा दिखाई देता है ये शिव का कार्य है वर्क है तो परमेश्वर का जो कार्य ही है यत्र स्थित निदम सर्वम कार्यम यस्माच्य निर्गतम जिसमें स्थित सारा संसार है और जिससे ये बाहर निकलता है जैसे अभी आपने बात समझ ली थी कि उसके विमर्श में ये संसार है और उसी से संसार बाहर निकलता है तस्य उसके स्वरूप को ढाकने वाला अनावरत तस्य अनावरत रूपत्वान निरोध कुत्रचित उसका जो स्वरूप है संसार का मूल स्वरूप क्या है शिव है इस संसार का स्वरूप मूल स्वरूप क्या है शिव है उस शिव के स्वरूप को निरोध करने वाला है यानी ढकने वाला कहाँ से लाओगे क्योंकि किसी चीज़ को ढक तब तप सकते हैं जब कोई ऐसी चीज़ हो जो उससे अलग हो जैसे मिठाई के डब्बे में मिठाई रखी है हम क्या इसको ढक दो तो हम क्या उसके दूसरे मिठाई के टुकड़ों से उसको ढक सकते हैं क्या उसके बाद भी फिर तो फिर भी वो खुला है हम और मिठाई के टुकड़े रख देंगे फिर भी वो तो खुला है हम ढकने के लिए कपड़ा लेकर आते हैं उसकी सत्ता हमको अलग प्रतीत होती है इसलिए हम उसको कपड़े से ढक देते हैं या जाली से ढक देते हैं या डब्बे से ढक देते हैं लेकिन यहाँ पर शिव के स्वरूप को ढकने के लिए जो कुछ लाओगे उसका भी तो अस्तित्व शिव से ही आएगा बिना उस चैतन्य के उस ढकने वाली चीज का अस्तित्व कहाँ से आएगा इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो शिव है और हम कहते हैं शिव तो दिखाई नहीं देता है तो शिव इसलिए दिखाई नहीं देता है कि हमारे उस अज्ञान की वजह से वरना अगर हम ये बात को जानें कि शिव के स्वरूप को कोई ढकी नहीं सकता यहाँ पर जो व्यक्ति जो वस्तुएँ जो जड़ संसार चेतन संसार जो कुछ दिखाई दे रहा है सिवाय शिव के और कुछ भी नहीं है अगर ये बात हमारे समझ में आ जाए तो हम इस ब्रह्मांड को फिर एक यूनिट की तरह देख सकते हैं कि ब्रह्मांड में और कुछ भी नहीं सब शिव ही शिव दिखाए क्योंकि उसके स्वरूप को ढकने की क्षमता किसी चीज़ में नहीं है क्योंकि ढकने के लिए आपको कुछ और लाना पड़ेगा लेकिन कुछ और तो है ही नहीं शिव के सिवा पर ढकोगे किस चीज़ से यानी अगर आप किसी चीज़ को पर्दा अवृत्त करना चाहते हो ताकि हमारी विजन अब हो जाए अगर हमारा विज़न रुक जाए हम उस चीज़ को देखने से वंचित हो जाए तो वो चीज़ कुछ और होना चाहिए पर्दा किसी और चीज़ का होना चाहिए जिससे वो दिखने से रुक जाए लेकिन कुछ और चीज़ तो है ही नहीं शिव के सिवा कुछ है ही नहीं वो पर्दे को देखेगा तो उसमें भी हमको शिव दिखाई देगा तो अब हमको बताओ कि उस योगी की नज़र को आप कैसे रोक सकते हो आँख पिछलेगा तो उसको अंधेरा में शिव दिखाई देगा अब आप किस तरीके से बता सकते हो उसको कि शिव से आपने उसको अलग कर दिया शिव को देखने से किसी को आप रोक ही नहीं सकते और हम कहते कि हमको शिव दिखाई नहीं देता शिव न दिखाई देने के पीछे कारण मात्र हमारा अज्ञान है अगर कोई अंधा भी है तो उसको शिव दिखाई दे रहा है क्योंकि उसको जो अंधेरा दिखाई दे रहा है वो अंधेरे का भी अस्तित्व तो शिव से ही आया है अगर वो कुछ सुनता है तो उसके शब्दों का अस्तित्व तो भी शिव से ही आया है इसलिए शिव ही है और कुछ नहीं इसलिए ढकना का संभव नहीं है अगली बात है जागृत आदि विभेदे अब हम देखते कि हमारे जीवन में हम कभी जागते हैं और आदि से मतलब है जागृत स्वप्न सुषुप्ति तूर्य तुरैतीत ये हमारे पांच आध्यात्म में स्वीकृत परिस्थितियाँ इंसान की कि एक तो जागृत जागृत के अंदर हमको संसार का भिन्नता भरा ज्ञान होता है स्वप्न स्वप्न में हमको जो ज्ञान होता है वो ज्ञान हमारे चित्त के अनुभवों के आधार पर होता है सिर्फ चित्त के वहाँ पर हमारा मन बुद्धि अहंकार काम करता है बल्कि अहंकार भी नहीं कर, सिर्फ मन और बुद्धि काम करते हैं और वहाँ पर वो संकल्प विकल्पात्मक ज्ञान होता रहता है उस ज्ञान को दूसरा कोई नहीं देख सकता जबकि जागृत का ज्ञान ऐसा है कि यहाँ पर अगर कोई वस्तु रखे तो जितने सबको दिखाई देगा वो लेकिन स्वप्न में जो दिखाई देगा सिर्फ उस व्यक्ति को दिखाई देगा क्योंकि वो उसके मन की कल्पनाएँ उसके मन के अंदर ही वो पैदा होती हैं इसलिए और कहीं दिखाई नहीं देती और तीसरी है सुषुप्ति की अवस्था जहाँ तमोगुण का राज होता है जहाँ पर कि वो अपने सुद्बुद्ध खो देता है अपने मूल अस्तित्व से अपने अहंकार से भी मुक्त हो जाता है वहाँ उसको अपने कपड़े कैसे हैं कैसा दिखाई दे रहा है चाहे चेहरे से मुँह से लार टपक रही है चाहे वो बाहर की तरफ खूब सच समय घूमता है लेकिन स्वप्नावस्था के बाद जब वो निंद्रावस्था में जाता है उस समय उसका समस्त देह अहंकार विलुप्त हो जाता है क्योंकि उस समय में उसको किसी तरह की भान नहीं होती कि वो कैसा है लेकिन इन सबके बीच में वो कहते हैं तद भिन्न प्रसरपति ये भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भी क्या है उसमें प्रसरित क्या है वो बताते हैं निवर्तन निजान्य व स्वभा इन तीनों अवस्थाओं या संसार की तीन अवस्थाएं और दो योगियों की अवस्था है जिसको तुरय और तुरैतीत बोलते हैं इसके अलावा इन अवस्थाओं के मिश्रणों को कभी हम बोलते मूर्छा बोलते हैं कभी तंद्रा बोलते हैं तो इनकी भिन्न भिन्न मिश्रण है अवस्थाओं के उन किसी भी परिस्थिति में इसलिए उसको बोलते हैं यहाँ है पर जागृत आदि यानी उन समस्त अवस्थाओं को हमने ले लिया इस जगह पे तो इन समस्त अवस्थाओं में एक मूल स्वभाव है मूल स्वभाव है चैतन्य या उसको हम बोलते हैं नोअर जानने वाला ज्ञानी जिसको ज्ञान होता है वो सभी अवस्थाओं में प्रसर्पति यानी फैला होता है सभी अवस्थाओं में फैला होता है इन सभी अवस्थाओं में वही मूल जानकार फैला होता है अब अपन एक छोटा सा उदाहरण से समझें। कल रात को मैं किताब पढ़ रहा था पढ़ते पढ़ते पता नहीं कब नींद लग गई नींद में मैंने सपना देखा सपने में मैं तीर्थ यात्रा करे आया उसके बाद में पता नहीं कब गहरी नींद लग गई और इतनी बढ़िया गहरी नहीं लगी कि आज सुबह बड़ा लेट उठा अब मुझे इन तीनों चीज़ों का ज्ञान किसको हुआ मेरे कोई तो हुआ तो मैं कौन हूँ वही ज्ञान प्राप्त करने वाला इन तीनों अवस्था में ज्ञानी नहीं बदला मैं ही पढ़ रहा था मुझे ही सपने दिखे मुझे ही गहरी नींद आई चाहे मैं सो रहा था लेकिन मेरा चैतन्य जाग रहा था क्योंकि मेरा अगर चैतन्य भी सो जाता तो सोने की गहरे गहरी नींद का अनुभव कौन लेता मैं कैसे जानता कि मैं सोया था मैंने सोने का ज्ञान प्राप्त हुआ मेरे को कि मैं गहरी नींद में सोया और आनंद से सो सोया तू उस गहरी नींद का आनंद किसने लिया स्वप्न किसने देखा किताब रात को किसने पढ़ी ये तीनों बातें एक ही जानकार की हैं इसीलिए तो उसको मालूम है कि मैंने पहले किताब पढ़ी फिर मैंने सपना देखा फिर मैंने गहरी नींद का आनंद लिया ये तीनों बातों में ज्ञाता एक ही इसलिए वो कहते हैं कि जागृत आदि विभेद पर यानी भिन्न भिन्न अवस्थाएँ हो सकती हैं लेकिन इन अवस्थाओं का भोगने वाला एक ही, वो ही है जो चैतन्य है वही है जो शिव है अगर हम इस के ऊपर मनन करें तो हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमारे भीतर जो चैतन्य तत्व है वही शिव है और शिव के सिवा कुछ भी नहीं है और दूसरा कोई भी नहीं है यहाँ तक हमें विश्वाहलता की बात तो नहीं इसमें समझ में आएगी कि हम सबकी आत्माएं एक है लेकिन सबसे पहले हम अपनी आत्मा को तो पहचाने फिर उसका विकास करके सबकी आत्माओं से जोड़ेंगे उसको इसलिए यहाँ एक बात स्पष्ट समझ में आती है कि मेरे भीतर जो जानकारी जानकार बैठा है संसार को जानने वाला बैठा है वो भिन्न भिन्न नहीं है बचपन हो जवानी हो बुढ़ापा हो वही देखता है मैं कहता तो हूं मैं बूढ़ा हो गया सचमुच में हम ऐसा इसलिए बोलते हैं कि हम इस शरीर को मैं समझते मैं तो कभी बूढ़ा होता ही नहीं है क्योंकि तो शाश्वत तत्व है जो अनादि तत्व है जो समय से भी प्राचीन है समय के उद्भव से भी प्राचीन है वो बूढ़ा कैसे हो सकता है और जो किसी भी समय के अधीन नहीं इसलिए वो किसी भी काल में अनंत काल में कई सर्ग बीत जाए सृष्टि बनेगी मिटेगी बनेगी मिटेगी उसमें हमको लगता है कुछ अरब खरब वर्ष लगते हैं लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है उसके लिए तो क्षण मात्र है आँख नीचना और आँख खोलने की तरफ और इस तरह से वो बार बार सर्ग बदले लेकिन उसके अंदर जो जानकार तत्व है वो एक चाहे वो सोने जागने उठने स्वप्न देखने किसी भी परिस्थिति में अनुभव करता है चाहे वो जवानी का बुढ़ापे का बचपने का अनुभव करता है इन सब परिस्थितियों में वो ज्ञाता एक ही तो जागृतादि विभेदे अपनी तद भिन्न प्रसर पति उन सब भिन्नताओं के बीच में भी वो प्रसरित हो जाता है और निवर्त्य निजान्य वह स्वभा स्वभावात उपलब्धता यानी वो अपने मूल स्वभाव से कभी अलग नहीं होता वो ज्ञानी का जो उसका स्वभाव है उससे वो कभी अलग नहीं होता चाहे सामने वाला सोरा हो व्यक्ति सो रहा हो लेकिन उसका स्वभाव है जागने का चैतन्य का तो वो अपने स्वभाव से बदलता नहीं चाहे आप सो सोने का अनुभव लेगा स्वप्न देखो स्वप्न देगा जागो किताब पढ़ो किताब पढ़ने का अनुभव लेगा तुम लड़ाई करो लड़ाई करने का अनुभव लेगा वो जानने वाला एक ही इसके आगे वो बोलते हैं अहम सुखी चाहे दुखी चाहे रक्तश्चित संविदा मैं सुखी हूं अहम सुखी मैं दुखी हूं मैं अनुरक्त हूँ अनुरक्त है न किसी पर मोहित हूँ तो मैं सुखी हूँ कभी मैं दुखी हूँ कभी मैं अनुरक्त हूँ सुखाद्यवस्था अनुस्युते वर्तन्ते अन्यत्र स्फुटम अब ऋषि कहता है जिसने इसको लिखा है कि ये भिन्न भिन्न अवस्थाएँ हैं इन अवस्थाओं का उद्गम किसी एक से है किसी अन्य से है इन अवस्थाएं अपने आप में कुछ नहीं है इसको हम समझने के लिए एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जल कभी बर्फ है कभी वो ओस की बूंद है कभी वो तरल पदार्थ है और कभी वो वाष्प है और ये कभी वाष्प फिर से तरल पदार्थ बन सकता है और वही तरल पदार्थ फिर से वो ठोस बर्फ बन सकता है तो इन भिन्नताओं के बीच में वो पदार्थ तो वही है जल तो वही है जल में तो कोई फर्क नहीं आया इसी तरह से वही मैं कल सुखी था आय दुखी हूँ परसों अनुरक्त हूँ ये मेरी अवस्थाएं भिन्न भिन्न अवस्थाएँ हैं जो किसी एक ही अनुभवकर्ता की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं वही सुख दुख क्या हैं इसको ऋषि कहते हैं कि जब ब्रह्मांड शिव ने बनाया तो अपने संवित को यानी अपने चैतन्य को प्राण में बदला उस प्राण ने जीवन जिसको हम चेतन संसार की बात कर रहे हैं प्राण ने मन बुद्धि अहंकार नाम के तीन अंतकरण बना। करण का मतलब हम समझ लें तो बहुत अच्छा होता है करण का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट करण का मतलब होता है औजार करंट जिसके बजाय हम कोई कार्य नहीं कर सकते जिसके अनुपस्थित हम कोई कार्य नहीं कर सकते इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अगर झाड़ू लगाना है तो हमको एक झाड़ू की जरूरत है और झाड़ू के बगैर हम झाड़ू नहीं लगा सकते तो झाड़ू लगाना एक कार्य है लेकिन झाड़ू जिसको हम सिक्की से बनाते हैं वो झाड़ू एक करण है उसके बगैर हम वो झाड़ू लगाने का काम नहीं कर सकते इसलिए झाड़ू एक करण है तो हमारी इंद्रिया वो करण है जिनके बगैर हम इस संसार से कोई व्यापार नहीं कर सकते यानी हम इस संसार को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना इस संसार का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और ये करण अपने आप में जड़ है आँख जड़ है नाक जड़ है जबान जड़ है कान जड़ है हमारे को परमेश्वर ने तेरह इंद्रियाँ दी तीन अंतकरण जैसे कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सी उसी तरह से तीन अंतकरण हैं मन बुद्धि और अहंकार मन कुछ भी संकल्प विकल्प रहता है ऐसा करूं ऐसा न करूं वैसा न करूं तो ऐसा करूं ऐसा लगातार विचारता रहता है बुद्धि निर्णय लेती कि नहीं आज ऐसा करना है तब वो विचार शांत होता है बुद्धि निर्णयात्मक होती है जैसे कभी कहीं मन होता है चले नहीं चले हम दुविधा में होते हैं आखिर बुद्धि कोई निर्णय लेती है कि चलो आज तो चले चलते हैं हो आते हैं उधर काम निपटें कुछ भी हम एक निर्णय लेते हैं वो बुद्धि का काम है और अहंकार जो होता है हमारा अंतकरण वो अहंकार किसी चीज़ को मैं के रूप में जानता है सामान्य संसारी शरीर को अहंकार के रूप में जानता है कि भाई ये मैं हूँ लेकिन योगी इस ब्रह्मांड को मैं के रूप में जानता है कि मैं और जो आरंभिक योगी होता है वह अपने स्वयं की चेतना को मैं के रूप में तो तीन स्तर हैं एक स्तर को बोलते हैं पशु स्तर जब हम इस शरीर को मैं के रूप में जानते हैं दूसरा है ईश्वर का स्तर जब हम अपनी चेतना को मैं के रूप में जानते हैं और तीसरा है सर्वोच्च शिव का स्तर जब उसे ब्रह्मांड को मैं के रूप में जानते हैं हम जानते हैं कि मुझसे ही निगृह निर्गत है और मुझ में ही आकर समा जाएगा तब ये हम हमारा सर्वोच्च ज्ञान है जब हम शिव के रूप में इस संसार को मैं के रूप में जानते हैं तो ये हमारा अहंकार का विकास और संकोच जब हम सामान्य शरीर को अपने मैं के रूप में जानते संकुचित में है इसलिए इसको सीमित अहंता बोलते जब इसकी सीमितता समाप्त होने लगती है तो सबसे पहले अपने अंदर की चेतना जो जानकार बैठा है इसके अंदर जो भिन्न भिन्नता नहीं होती ना वो दुखी होता है ना सुखी होता है ना अनुरक्त होता है वो मैं उसको स्वयं के रूप में जानता है ये पहले स्टेप है इसको ईश्वर चेतना बोलते हैं या गॉड कॉन्शियसनेस बोलते हैं इससे ऊपर है शिव चेतना या यूनिवर्सल गॉड कॉन्शियसनेस या सार्वभौम ईश्वर चेतना बोलते हैं उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड में तो मुझसे निकला है मुझे समझ आएगा कोई फर्क नहीं है ये तीन स्तर हैं, कि पहले स्तर को समझाने के लिए बताया कि मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं मैं अनुरक्त हूं और ये सुख आदि अवस्थाओं में एक ही अनिश्चित अनिश्चित यानी पिरो हुआ एक ही धागा पिरोया हुआ है जो न तो कभी सुखी होता है न कभी दुखी होता है न कभी वो अनुरक्त होता है और वो धागा ही संवित का धागा है, वही चैतन्य का धागा है। मतलब उस बात को हमको यहाँ पर और स्पष्टता से समझाया कि ज्ञानी एक है ज्ञान ही संसार है और ये ब्रह्मांड एक यूनिट है और हम जो कुछ भी देख रहे हैं इस संसार में हम अपना ही स्वरूप देख रहे हैं और उसको हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं हम खुद ही उसकी रचना कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं विज्ञान भी यही बोलता है कि हम जिसको देखते हैं उसकी हम रचना करते हैं और अगर हम न देखें या परसीू नहीं करें परसीू करने का मतलब होता है चाहे आंख से देखें चाहे हाथ से छूए चाहे कान से सुने चाहे जिबान से चखें चाहे उसको सून के पहचानें किसी भी इंद्रिय से उसको परसीूव करते हैं उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो ज्ञान ही उस चीज़ के अस्तित्व को तस्दीक करते हैं अब आज के लिए जो हमने लिया वो अंतिम में लेते हैं थोड़ा सा समय बचा है ना ना ना न दुखम न सुखम यत्र न ग्राह्यम ग्राहकम न च न चाहती मूढ़ भावो अपि तदस्थि परमार्थता ये जो हमारा अनुभव करता है वो हर परिस्थिति में कॉमन है तीनों एक ही बात को समझाने के लिए है कि एक सामान्य अनुभव करता है सामान्य से मतलब कॉमन वही अनुभव करता कभी सुखी है वही अनुभव करता कभी दुखी है और ये सुख दुख का कारण अंतःकरण है न कि वो चेतन स्वयं कभी दुखी होता है चेतन कभी न तो सुखी होता है न दुखी होता है वो तो आनंद निमग्न होता है उसमें आनंद में कभी न तो कमी आ सकती है न कभी उसके आनंद में बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि वो पूर्ण शुद्ध आनंद में समाया हुआ है हमारे भीतर जो हमारा मूल स्वरूप है जो जानने वाला मैं है वो हमेशा शुद्ध आनंद से सराबोल है मात्र वो अंतकरण को ऊर्जा देता है अंतकरण में मन बुद्धि अहंकार और यही अपने अपने कार्यों के द्वारा कभी सुखी होते हैं कभी दुखी होते हैं कभी अनुरक्त होते हैं लेकिन वो कभी न तो वो सुखी होता है न कभी वो दुखी होता है जो संवित है न वो कभी ग्राह्य है और न कभी ग्राहक है वो तो ये सब उसके अंदर समाये हुए हैं वो है ग्राहता सुखिता दुखिता सब कुछ उसके भीतर समाये हुए हैं क्योंकि वो सबको ऊर्जा देता है इस अंतकरण को ऊर्जा देने की वजह से वो कभी दुखी प्रतीत होता है सुखी प्रतीत होता है क्योंकि हमारी अहंता इस शरीर तक सीमित होती है तब तक हमको ये सुख दुख के ऐसे अनुभव होते हैं और न चाहती मूढ़ भाव वो अपनी यानी जो हम कहते हैं कि मूर्खता हम कभी कभी एक तर्क करते लोग बात कि जब वो सुखी भी नहीं हो सकता दुखी भी नहीं हो सकता अनुरक्त भी नहीं हो सकता तो तो मूर्ख है अंदर बैठा हुआ जिसको ना सुख होता है ना दुख होता है तो मूर्ख लोगों को होता है ऐसा कि उसको ना तो किसी बात का सुख होता है न कोई जोक सुना तो उसको हंसी आती है न किसी बात का उसको खुशी महसूस होती तो क्या वो मूढ़ है तो ऋषि उसका जवाब देते हैं कि वो मूढ़ भाव भी सुख और दुख की तरह एक भाव है जो उसी से उत्पन्न होता है शिव का एक स्वांग है जो सुख का भी है दुख का भी है और मूड भाव का भी है तटस्थी परमार्थ लेकिन वो परमार्थ के रूप में सदा इन सब परिस्थितियों के बीच में उपलब्ध रहता है वही रेफरेंस है उसी के रेफरेंस से कोई दुखी हो रहा है कोई सुखी हो रहा है कोई अनुरक्त हो रहा है इसलिए उस केंद्र को पहचानो ये तीनों जितने आज के जो थे ये सभी इसी बात को बतलाना चाहते हैं कि हम उस केंद्र के ओर हमारी निगाह करें उस केंद्र की के ओर उन्मुख हो जाएं और उसी केंद्र की अभिलाषा करें उस केंद्र में यात्रा करने की अभिलाषा करें ताकि हमारी यात्रा उस दिशा में किसी दिन शुरू हो जाए जाने अनजाने अगर हम उस दिशा में यात्रा करना शुरू कर दी तो उसके बाद में इस जीवन में किसी और किस्म का किसी और तरह का परमार्थ है पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है परमार्थ का मतलब होता अल्टीमेट प्रॉपर्टी यानी अंतिम गंतव्य प्राप्त हुए जो परम अर्थ है अर्थ का मतलब हमारा स्वार्थ जो सबसे बड़ा स्वार्थ मनुष्य का है वो है केंद्र में पहुंच जाना बाकी छोटे छोटे स्वार्थ हैं धन मिल जाए रुपया मिल जाए मकान बन जाए लड़के की शादी हो जाए ये छोटे छोटे स्वार्थ हैं इन स्वार्थ से कभी भी हमारा जीवन सफल नहीं होता अंतिम परमार्थ यानी जो अल्टीमेट प्रॉपर्टी जिसको पाने के बाद और कोई छोटी मोटी तमन्नाएं बाकी रह जाएंगी अगर आप प्रधानमंत्री बन जाते हो तो फिर सरपंच बनने की कोई तमन्ना नहीं रह जाती प्रधानमंत्री बन गए तो मुख्यमंत्री बनने की कोई तमन्ना नहीं रह जाएगी क्योंकि आप उस जगह पे पहुंच गए जहाँ पर कि ये चीज़ें बहुत गौण हो गई छोटी हो गई ऐसे ही परम अर्थ जब मिलता है तो और किसी सांसारिक अर्थ की आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो आज हम अपनी बात यहीं तक करके सीमित कर देते हैं